श्री परमात्मने परमात्मे अध्यायः असठ्याय छठाध्याय श्री भगवाच अनाश्रिता कर्मफलम् कार्य कर्म करोति यस चोगी च न निरग्निर्न चा प्रिय भगवान बोले कर्मफल का आश्रय न लेकर जो कर्तव्य कर्म करता है वही सन्यासी तथा योगी है और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं होता तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं होता व्याख्या सन्यासी अथवा योगी मनुष्य न तो अग्नि से बंसता है न क्रियाओं से ही बंसता है प्रत्युत कर्म फल की इच्छा से बंसता है फले सकतोंबद्धते पाँच बारह अतः जिसने कर्मफल की इच्छा का त्याग कर दिया है वही सच्चा सन्यासी अथवा योगी है कर्म फल की आसक्ति का त्याग करने से परम शांति की प्राप्ति हो जाती है त्यागा छांतिरनम गीता बारह बारह अतः सच्चा त्यागी भी वही है जिसने कर्म फल की आसक्ति का त्याग कर दिया है यस्तु कर्म फल त्यागी सत्याग्य विधीये गीता अठारह ग्यारह संत प्रयोगम तम विध्य पांडव भवति कशन हे अर्जुन लोग जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तुम योग समझो क्योंकि संकल्पों का त्याग किए बिना मनुष्य कोई सा भी योगी नहीं हो सकता व्याख्या सांख्य योग और कर्मयोग दोनों साधन अलग अलग होने पर भी संकल्पों के त्याग में एक है जब तक मनुष्य के अंतकरण में संसार की सत्ता महत्ता और अपनापन है तब तक वह संकल्पों का त्याग नहीं कर सकता संकल्पों का त्याग किए बिना मनुष्य ज्ञान योगी हठ योगी ध्यान योगी कर्मयोगी भक्ति योगी, भक्त योगी आदि कोई सा भी योगी नहीं होता प्रत्युत भोगी होता है आरुक्षोर्निर कर्म कारण जो योग क्षमता में आरूढ़ होना चाहता है ऐसे मननशील योगी के लिए कर्तव्य कर्म करना कारण कहा गया है और उसी योगारूढ़ मनुष्य का सम शांति परमात्म प्राप्ति में कारण कहा गया है व्याख्या निष्काम भाव से केवल दूसरे के लिए कर्म करने से करने का वेग मिट जाता है कर्म करने का वेग मिटने से साधक योगारूढ़ अर्थात समता में स्थित हो जाता है योगारूढ़ होने पर एक शांति प्राप्त होती है उस शांति का उपभोग न करने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है क्षम शांति का अर्थ है शांत होना चुप होना कुछ तो, न करना जब तक हमारा संबंध करने क्रिया के साथ है तब तक प्रकृति के साथ संबंध है जब तक प्रकृति के साथ संबंध है तब तक अशांति है दुख है जन्म मरण रूप बंधन है प्रकृति के साथ संबंध न करने से मिटेगा संबंध न करने से मिटेगा कारण की क्रिया और पदार्थ दोनों प्रकृति में हैं। चेतन तत्व में न क्रिया है न पदार्थ इसलिए परमात्मा प्राप्ति के लिए क्षम अर्थात कुछ न करना ही कारण है हाँ अगर हम इस शांति का उपभोग करेंगे तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी मैं शांत हूँ इस प्रकार शांति में अहंकार लगाने से और बड़ी शांति है इस प्रकार शांति में संतुष्ट होने से शांति का उपभोग हो जाता है इसलिए शांति में व्यक्तित्व तो न मिलाएं। प्रत्युत ऐसा समझें कि शांति स्वतः है शांति का उपभोग करने से शांति नहीं रहेगी प्रत्युत चंचलता अथवा निद्रा आ जाएगी उपभोग न करने से शांति स्वतः रहेगी क्रिया और अभिमान के बिना जो स्वतः शांति होती है वह योग है कारण कि उस शांति का कोई कर्ता अथवा भोक्ता नहीं है जहाँ कर्ता अथवा भोक्ता होता है वहाँ भोग होता है भोग होने पर संसार में स्थिति होती है यदा यदाने न कर्म स्विष्जते सर्व संकल्प सन्यासी योगाूढ़ोच्य कारण कि जिस समय न इंद्रियों के भोगों में तथा न कर्मों में ही आसक्त होता है उस समय वह संपूर्ण संकल्पों का त्यागी मनुष्य योगारूढ़ कहा जाता है व्याख्या संसार का स्वरूप है पदार्थ और क्रिया मनुष्य योगारूढ़ योग में स्थित तभी होता है जब उसकी पदार्थ और क्रिया में आसक्ति नहीं रहती जब तक पदार्थ और क्रिया की आसक्ति है तब तक वह संसार विषमता में ही स्थित है प्रत्येक पदार्थ का सहयोग और वियोग होता है प्रत्येक क्रिया का आरंभ और अंत होता है प्रत्येक संकल्प उत्पन्न और नष्ट होता है परंतु स्वयं नित्य निरंतर जीव का त्यों रहता है इसलिए जब साधक पदार्थ और क्रिया की आसक्ति मिटा देता है तथा संपूर्ण संकल्पों का त्याग कर देता है तब वह योगा रूढ़ हो जाता है उद्धरेरात्मनात्मारम त्मा अवसादयत आत्म हात्मो बंधो आत्म ऋपुरात्मन हो अपने द्वारा अपना उद्धार करे अपना पतन न करे क्योंकि आप ही अपना मित्र हैं और आप ही अपना शत्रु हैं व्याख्या गुरु बनना या बनाना गीता का सिद्धांत नहीं है वास्तव में मनुष्य आप ही अपना गुरु है इसलिए अपने को ही उपदेश दे अर्थात दूसरे में कमी न देखकर अपने में ही कमी देखे और उसे मिटाने की चेष्टा करें भगवान भी विद्यमान हैं तत्वज्ञान भी विद्यमान है और हम भी विद्यमान हैं फिर उद्धार में देरी क्यों नाशवान व्यक्ति पदार्थ और क्रिया में आसक्ति के कारण ही उद्धार में देरी हो रही है इसे मिटाने की जिम्मेवारी हम पर ही है क्योंकि हमने ही आसक्ति की है पूर्व पक्ष गुरु संत और भगवान भी तो मनुष्य का उद्धार करते हैं ऐसा लोक में देखा जाता है उत्तर पक्ष गुरु संत और भगवान भी मनुष्य का तभी उद्धार करते हैं जब वह स्वयं उन्हें स्वीकार करता है अर्थात उन पर श्रद्धा विश्वास करता है उनके सम्मुख होता है उनकी शरण लेता है उनकी आज्ञा का पालन करता है गुरु संत और भगवान का कभी अभाव नहीं होता पर अभी तक हमारा उद्धार नहीं हुआ तो इससे सिद्ध होता है कि हमने ही उन्हें स्वीकार नहीं किया जिन्होंने उन्हें स्वीकार नहीं किया उन्हीं का जिन्होंने उन्हें स्वीकार किया उन्हीं का उद्धार हुआ अतः अपने उद्धार और पतन हम ही है हेतु हैं बंधुरात्मात्मस्त आत्मनास्तस्य नत्म आत्मना जिता अनात्मनस्तु शत्रुत्वर्तेताता शत्रुवत जिसने अपने आप से अपने आप को जीत लिया है उसके लिए आप ही अपना बंधु है और जिसने अपने आप को नहीं जीता है ऐसे अनात्मा का आत्मा ही शत्रुता में शत्रु की तरह बर्ताव करता है व्याख्या शरीर को मैं मेरा और मेरे लिए न मानना अपने साँस मित्रता करना है शरीर को मैं मेरा और मेरे लिए मानना अपने साँस शत्रुता करना है आप ही अपना मित्र बनकर मनुष्य अपना जितना भला कर सकता है उतना दूसरा कोई मित्र नहीं कर सकता इसी प्रकार आप ही अपना शत्रु बनकर मनुष्य अपना जितना नुकसान कर सकता है उतना दूसरा कोई शत्रु नहीं कर सकता जितात्मन प्रशांत परमात्मा समात शीतोष्ण सुख दुखे तथा सुतथा मानापमान जिसने अपने पर विजय कर ली है उस शीत उष्ण अनुकूलता प्रतिकूलता सुख दुख तथा मान अपमान में निर्विकार मनुष्य को परमात्मा नित्य प्राप्त है ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेंद्रिय युक्तते योगी समलोष्ठात्म कांचन जिसका अंतकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है जो कूट की तरह निर्विकार है जितेंद्रिय है और मिट्टी ढेले पत्थर तथा स्वर्ण में सम्बुद्धि वाला है ऐसा योगी युक्त योगारूढ़ कहा जाता है छन्मिताजुदासीनमस्थ बंधुसु साधुस्वी पापेशु समबुद्धिर्शिष्य सुद मित्रवैरी उदासीन मध्यस्थ देश और संबंधियों में तथा साधु आचरण करने वालों में और पाप आचरण करने वालों में भी समबुद्धिवाला मनुष्य श्रेष्ठ है व्याख्या जिनसे व्यवहार में एकता नहीं करनी चाहिए और एकता कर भी नहीं सकते उन मिट्टी के ढेले पत्थर और स्वर्ण में और सुहृद मित्र वैरी उदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधु साधु तथा पापी व्यक्तियों में भी कर्मयोगी महापुरुष की सम्बुद्धि रहती है तात्पर्य है कि उसकी दृष्टि सब प्राणी पदार्थों में समरूप से परिपूर्ण परमात्म तत्व पर रहती है जैसे सोने से बने गहनों को देखें तो उनमें बहुत अंतर दिखता है पर सोने को देखें तो कोई अंतर नहीं एक सोना ही सोना है इसी प्रकार सांसारिक प्राणी पदार्थों को देखो तो उनमें बहुत बड़ा अंतर है पर तत्व से देखें तो एक परमात्मा ही परमात्मा है योगी युंजीत सततम आत्मा नम एकाकी भोग बुद्धि से संग्रह न करने वाला वाला इच्छा रहित और तथा शरीर को रखने वाला योगी अकेला एकांत में स्थित होकर मन को निरंतर परमात्मा में लगाए व्याख्या ध्यान योग का अधिकारी वह है जो अपने सुख भोग के लिए विभिन्न वस्तुओं का संग्रह नहीं करता जिसके मन में भोगों की कामना नहीं है और जिसका अंतकरण तथा शरीर उसके वश में है तात्पर्य है कि ध्यान योग के साधक का उद्देश्य केवल परमात्मा को प्राप्त करने का हो लौकिक सिद्धियों को प्राप्त करने का नहीं पुरोपक्ष युद्ध के समय में अर्जुन को ध्यान योग का उपदेश देने का क्या औचित्य है उत्तरपक्ष अर्जुन पाप से डरते थे युद्ध से नहीं उन्हें युद्ध से अधिक अपने कल्याण श्रेय की चिंता थी इसलिए कल्याण के जितने मुख्य साधन हैं उन सब का भगवान गीता में वर्णन करते हैं इसी कारण गीता मानव मात्र के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती है शुचोदय से प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्म नात्युम नाचम चैलाजन कुशोत्तर शुद्ध भूमि पर जिस पर क्रमशः कुश मृगछाला और वस्त्र बिछे हैं जो न अत्यंत ऊंचा है और न अत्यंत नीचा ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करके त्रैकाग्रम यतचितेन्द्रियपिश्यासने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 काया सिर और गले को सीधे अचल धारण करके तथा दिशाओं को न देखकर केवल अपनी नासिका के अग्रभाग को देखते हुए स्थिर होकर बैठे प्रशांता ब्रह्मचारी व्रते स्थित मना संयम्य मच्चित आशीत मत पर जिसका अंतकरण शांत है जो भयरहित है और जो ब्रह्मचारी व्रत में स्थित है ऐसा सावधान ध्यान योगी मन का संयम करके मुझ में चित्त लगाता हुआ मेरे परायण परायण होकर बैठे व्याख्या जिसका अंतकरण राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित है जो शरीर में मैं मेरापन न होने से भय रहित है और जो ब्रह्मचारी के नियमों का पालन करता है वही ध्यान योग का अधिकारी है ध्यान योगी सावधानी पूर्वक मन को संसार से हटाकर भगवान में लगाए वह भगवान के ही परायण हो अर्थात भगवत प्राप्ति के सिवाय उसका अन्य कोई उद्देश्य नहीं हो झुंझंड सदात्मान योगी नियतमान सह शांतिम निर्माण परमा मन संस्था अधिग्छते वस में किए हुए मनवाला योगी मन को इस तरह से सदा परमात्मा में लगाता हुआ मुझ में सम्यक स्थिति वाली जो निर्वाण परमा शांति है उसको प्राप्त हो जाता है ना स्नस्तु योग न चैकांत मनस्त न चाति स्वप्नशील जागृत नई हे अर्जुन यह योग न तो अधिक खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का तथा न अधिक सोने वाले का और न बिल्कुल न सोने वाला का ही सिद्ध होता है विहारस्य युक्त योगो भवति दुख दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार और विहार करने वाले का कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का तथा यथा योग्य सोने और जागने वाले का ही सिद्ध होता है यदा वि चम आत्मने वाविष्ठते निष्प्रह सर्व कामेभ्यो युक्त ददा वस किया हुआ चित्त जिस काल में अपने स्वरूप में ही स्थित हो जाता है और स्वयं संपूर्ण पदार्थों से निष्पृह हो जाता है उस काल में वह योगी है ऐसा कहा जाता है यथादीपो निवातस्थो लिंगते सोपम योगिनो योगि नो यतचित्त युंजत जैसे स्पंदन रहित वायु के स्थान में स्थित दीपक की लौ रहित हो जाती है योग अभ्यास करते हुए वस में किए हुए चित्त वाले योगी के चित्त की वैसी ही उपमा कही गई है यत्रो परमते योपरमते चित्त निरुद्धम योगसेवयात्रात्मनात्मा पश्यत्म तो योग का सेवन करने से जिस अवस्था में निरुद्ध चित्त उपरां हो जाता है तथा जिस अवस्था में स्वयं अपने आप से अपने आप को देखता हुआ अपने आप में ही संतुष्ट हो जाता है सर्वथा जाता है व्याख्या दूसरे अध्याय के पचपनवें श्लोक में जिस तत्व की प्राप्ति कर्मयोग से बताई थी उसी तत्व की प्राप्ति यहाँ ध्यान योग से बताई गई है दोनों साधनों का प्रापणीय तत्व एक होने पर भी ध्यान योग में तत्व की प्राप्ति कठिनता से तथा विलंब से होती है और इसमें योग भ्रष्ट होने की भी संभावना रहती है कारण कि ध्यान योग करण सापेक्ष साधन है सुखम आत्यंतिकुदिग्राह्य मतीन्द्रिय जो सुख आत्यंतिक अतिंद्रिय और बुद्धिग्राही है उस सुख का जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस सुख में स्थित हुआ यह ध्यान योगी तत्व से फिर कभी विचलित नहीं होता व्याख्या ध्यान योगी को जिस अविनाशी सुख का अनुभव होता है वह प्रकृतिजन्य गुणों से अतीत है इसलिए उस सुख को आत्यंतिक अर्थात सात्विक सुख से विलक्षण अतीन्द्रिय अर्थात राजस सुख से विलक्षण और बुद्धिग्राही अर्थात तामस सुख से विलक्षण बताया गया है जड़ता के साथ संबंध रहने से ही मनुष्य विचलित होता है ध्यान योगी का जड़ता से संबंध सर्वता छूट जाता है अतः वह तत्व से कभी विचलित नहीं होता जैसे समाधि से व्युत्थान होता है ऐसे उसका अविनाशी सुख से कभी व्युत्थान नहीं होता यम लब्ध्वाचापरम लाभम मनते नधिकम तत यस्म स्थित न दुखे न गुरुनापि विचाल्यते। जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे अधिक कोई दूसरा लाभ उसके मानने में भी नहीं आता और जिसमें स्थित होने पर वह बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं किया जा सकता व्याख्या जिस सुख के लाभ का तो अंत नहीं है और हानि की संभावना ही नहीं है तथा जिसमें दुख का लेस भी नहीं है ऐसे अखंड सुख के प्राप्त होने में ही सभी साधनों की पूर्णता है संयोग योग यो का ही वियोग है, उसी को योग नाम से जानना चाहिए वह योग जिस ध्यान योग का लक्षण है उस ध्यान योग का अभ्यास न उगताए हुए चित्त से पूर्वक करना चाहिए व्याख्या संयोग तथा तो वियोग का विभाग अलग और योग का विभाग अलग है शरीर संसार के संयोग का वियोग तो अवश्यंभावी है पर परमात्मा के योग का कभी वियोग होता ही नहीं होना संभव ही नहीं कारण कि शरीर संसार कभी हमारे साथ रहते ही नहीं और परमात्मा कभी हमारा साथ छोड़ते ही नहीं परमात्मा का यह योग सभी साधुओं को असाध्य है